नमस्कार आप सुन रहे पॉइंट फोर एफ एम सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज संडे है एक बज चुका है आप सभी सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग सलामी जिंदगी कार्यक्रम सुनते हैं और इसमें खास हमारे जो सिक्सटी प्लस वाले सीनियर सिटीजन है उनको बुलाते हैं उनका सम्मान करते हैं और उनकी दिल की बातें और उनके जीवन के कुछ खास अनुभव हम लोग सुनते हैं और उनसे बातें करते हैं तो आज के इस्लामी ज़िंदगी कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ करनाल से हरीश गाबा जी हैं जिनसे हम बातें करेंगे एज एजुकेशन में उनका प्रोफेशन रहा है एजुकेशन पूरा करके उन्होंने फिर टीचिंग फील्ड में अपनी सेवाएं देने के बाद अब रिटायर हो चुके हैं लेकिन फिर भी उनकी डिमांड जारी है अभी भी लोग उन्हें बुलाते हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं और आज के इस्लामी ज़िंदगी में हरीश गाबा जी का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद हरीश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में और मैं चाहूँगा कि मेरी और आपकी पहली मुलाकात है और हमारे सभी रेडियो लिसनर्स जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं आपको सुन रहे हैं तो वो सब पहली बार आपकी आवाज़ से रूबरू हो रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताइए नमस्कार मेरा नाम हरीश गाबा है और मैं घरौंडा से बिलोंग करता हूँ और गोरमेंट कॉलेज घरोंडा से ही मेरी रिटायरमेंट हुई है मैंने 25 वर्ष गवर्नमेंट कॉलेज करनाल में सेवाएं दी हैं और पाँच वर्ष के लगभग गवर्नमेंट कॉलेज घरोंडा में सेवाएं देने के पश्चात मेरी रिटायरमेंट नवंबर 2013 में ही हुई है और इसके साथ साथ मेरा अध्ययन और जो कार्य था टीचिंग का वो चलता रहा है एक बार फिर मुझे सरकार ने मौका दिया अगस्त सोलह से अगस्त सत्रह तक कार्य करने का और वो भी मैं अभी सेवाएँ दे चुका हूँ और मुझे बड़ी अच्छी अनुभूति होती है जब मैं बच्चों के साथ कम्युनिकेशन करता हूं, इंटरेक्शन करता हूं और उनकी समस्याओं को सुलझाने में और साथ ही उनको कुछ जो मुझे ईश्वर ने प्रदान की है योग्यता उनको देने में मैं असीम अनुभव करता हूं, असीम प्रसन्नता मुझे होती है जी साथ ही साथ मुझे कुछ लिखने का भी थोड़ा शौक़ था और ना जाने का कलम लिखने की तरफ कविताओं गीतों नजमों और गजलों की तरफ झुकाव हो गया और उसी दौरान कुछ ये जो गीत हैं ये बनकर सामने आए और लगभग 108 के आसपास मेरी ये लक्ष्य था कि मैं इन गीतों की रचना करूं कविताओं की रचना करूं और जिसमें मैंने सत्तर गीतों की कविताओं की रचना की और चाहता हूं कि मैं चौरासी या 108 इनकी रचना करने के बाद इनको एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित करके समाज की सेवा में अर्पित करूं मुझे बड़ा प्रसन्नता होगी बहुत ही हो अच्छी बात आपने बताया अपने बारे में हरीश जी और मैं चाहूँगा कि जैसे कि आपने बताया कि आपको लिखने का शौक है बच्चों को पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है आपको और मैं चाहूँगा कि आप अपने परिवार के बारे में बताइए परिवार में कौन कौन है आपके माता पिता के बारे में रमेश जी मेरे परिवार में हम चार भाई और चार बहनें हैं बड़ा परिवार है पिताजी मेरे मजदूर थे और माता जी अशिक्षित हैं मात्र सिग्नेचर कर सकती हैं अच्छा और <laughs> वो भी सिखाया उनको कि अच्छा। आप थोड़ा साइन सा अदरवाइज़ तो वो अनपढ़ हैं लेकिन अनपढ़ होते हुए हो भी उनमें जो भावनाएं हैं जो उनकी जो सेवा है जो उन्होंने परिवार के प्रति सारी ज़िंदगी लगाई और हमारे बड़े परिवार को उन्होंने उन लालन पालन करके इस मुकाम तक पहुँचाया कि आज बहुत एक उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है मेरे पिताजी इस समय हमारे साथ नहीं है वो उन्नीस सौ इक्यासी उन्नीस वर्ष की उम्र में 2002 में वो हमारा साथ छोड़ गए okay. और परंतु कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि आज भी उनका जो हाथ है वह हमारे सर पर है और उनकी आशीर्वाद से हम सभी बहुत अच्छे स्टैंड किया और परिवार में सबसे बड़ा मैं ही हूँ और मेरे बड़े होने के नाते कुछ परमात्मा ने मुझे बड़प्पन अपने आप दिया इसलिए उन छोटों बच्चों जो मेरे भाई भाई हैं उनके सभी जो दायित्व हैं जो उनकी आवश्यकताएं हैं उनका पूरा करने में भी मुझे समर्थ बनाया ओके okay. चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया है। अपने पिताश्री के बारे में और अपने परिवार के बारे में आगे आगे बढ़ते हैं जैसे कि हम लोग अगर स्कूलिंग की बात करें क्योंकि एजुकेशन फील्ड से आप जुड़े हुए हो और शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी समय तक आपने काम किया है तो आपका जो बचपन था वो जब बचपन की जो आपकी स्कूलिंग रही उसके बारे में कुछ यादें जरूर ताज़ा कर बचपन रमेश जी हमारा एक्चुअली उन्नीस में मैं प्रथम क्लास में मुझे दाखिल कराया गया हुु हुु. और मेरे माँ बाप तो जैसा मैंने बताया वो अनपढ़ थे एक पिता मेरे मजदूर थे बहुत भारी काम करते थे और मेरे मामा मुझको पहली पहली बार एडमिशन के लिए स्कूल में ले गए और उसके बाद आज तक कभी भी परिवार के किसी भी सदस्य को मेरे लिए स्कूल में नहीं जाना पड़ा सब रास्ता बनता चला गया मेरी लगन कहिए मेरा स्ट्रगल कहिए कि मैं उस तरफ बढ़ता चला गया और अच्छे अंकों से अच्छी प्रयास करके बड़ी बड़ी सफलताएं मुझे ईश्वर ने दी और यहाँ तक कि मुझे राष्ट्रपति अवार्ड भी दिया गया उन्नीस में बी कोर्स करने के लिए श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में मुझे वहाँ सम्मानित किया गया जिसके लिए मैं समझता हूँ कि मेरे परमपिता परमात्मा और मेरे परिवार का सहयोग है मेरी माताजी का और पिताजी का और मेरे मामा जी का पूर्ण सहयोग रहा और मैं सीढ़ी दर सीढ़ी उनके आशीर्वाद से चढ़ता गया और मैंने एम इंग्लिश एम हिंदी और एम मास्टर मास कम्युनिकेशन करने के पश्चात डिप्लोमा इन लाइब्रेरी डिग्री इन लाइब्रेरी और मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस में बहुत अच्छे अंकों से और सम्मानजनक स्थिति से मैं आज यहाँ पहुँचाँ जी हरी जी बात ही अच्छी बात आपने बताया अपने शिक्षा के बारे में और मैं चाहूँगा कि जैसे हमारे जीवन में स्कूल लाइफ की कुछ यादें होती हैं बचपन की मस्ती भरी या फिर कुछ ऐसे छोटी छोटी गलतियाँ भी हम लोग करते हैं कभी डांट पड़ जाती है टीचर से या कभी मार्क कम आते हैं तो घर में डांट पड़ती हैं वैसे घर में तो आपको डांट नहीं पड़ेगी क्योंकि घर वाले तो आपको जो है पढ़ा रहे हैं और इस वजह से कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है स्कूल लाइफ में तो उन चीज़ों के बारे में बताइए असल में पढ़ने लिखने में तो मैं सदा से ठीक ही था और इंटरवल के समय में मुझे जब भागकर हम स्कूल पहुंचते थे घर पास था स्कूल के खाना खाने के लिए जैसे हम रिसेस में पहुंचते खाना खाने के बाद उस समय हमारे ज़माने में एक तख्ती लेखन का प्रयास किया जाता था कलम से तख्ती पर लिखा जाता था सुलेख बोलते हैं उसे अच्छा। इमला कहते हैं सुलेख का मतलब अपनी मनपसंद से लिखना और जो इमला है वो बोला करते थे जो टीचर हमारे वो कहते थे कि बोल वो बोलते हम लिखते और जिनका हैंड अच्छा होता वो पुरस्कृत करते थे तो मुझे उनमें बहुत बार पुरस्कार दिया गया और पढ़ाई में तो शायद बहुत कम ही डांट डपट तो नहीं याद आ रही मुझे हाँ डांट डपट मैंने खुद भाई बहनों पर बहुत मारी क्योंकि वो पढ़ा नहीं करते थे और मुझे उनको पुश करने के लिए कहना पड़ता था बार बार और यहाँ तक कि कभी मैं हाथ भी उठा दिया राज महसूस करता हूँ कि हाथ तो नहीं उठाना चाहिए था परंतु मैंने उठाया मैं जानता हूँ कि मैं चाहता था कि वो भी पढ़ें लिखें तो वो ज़्यादा अधिक नहीं पढ़ सके सबसे छोटी सिस्टर ने बीकॉम कॉम कर लिया लेकिन बाकी जो बीच के जो सभी हैं बहन भाई वो बस को मैट्रिक प्लस टू और इस तरह के डिग्री ही ले पाए और आगे नहीं पढ़ पाए तो इसलिए उनको डांटने के सिवा मुझे नहीं याद आता कि मैंने किसी को डांटा हो जी अरे जी बहुत अच्छी बात आप बता रहे हैं जैसे कि आप सबको डांटते थे क्योंकि पढ़ाई लिखाई में कुछ आधा ज़्यादा आप रुचि रखते थे तो आप आगे थे लेकिन अभी उनकी पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा रुचि नहीं होने के बावजूद भी वो सुचारू रूप से अपना जीवन तो सभी सभी सेटल हो चुके हैं सभी अपने अपने मुकाम पर हैं और बहुत ही अच्छी जिंदगी जी रहे हैं और अच्छे अच्छे घरों में उनकी शादियाँ होगी सभी बहनों की और सभी प्रसंग में मिलते हैं तो इस बात की चर्चा भी होती है कि नहीं बिल्कुल चर्चा होती है बल्कि जब भी एकत्र होते हैं हमारे यहाँ वह अक्सर ही बात ये चल जाती है कि भई वो देखो वो देखो वो याद है ना याद तो इस प्रकार से उनको अभी भी महसूस होता है और हाँ एक मैं बात और बताना चाहूँगा मेरे जितने भी बहन भाई हैं सिर्फ बहन भाई नहीं बल्कि मेरे जो रिश्तेदार हैं वो भी बहुत सम्मान देते हैं बहुत ही आदर करते हैं और बहन भाई तो पूजा करते हैं मैं उनके प्रति अदि अभिभूत हो जाता हूँ कभी कभी कि इतना मुझे को सम्मान क्यों दिया जा रहा है सोचता हूँ शायद ये मेरे उस कर्मों का जो व्यक्तित्व में प्रभु ने दिया जी, उसका मुझको फल मिल रहा है जी हरी जी बहुत ही अच्छी बात आपकी चर्चा में हो रही है और बहुत ही अच्छा लगता है कहीं ना कहीं हमारे जीवन में जो है इस तरह के प्रसंग आते जाते रहते हैं और हम लोग कभी कभी कुछ चीज़ें करते हैं जैसे डांटना या फिर कभी अचानक से हाथ उठ जाता है तो बाद में पछतावा तो जरूर होता है कि इसकी ज़रूरत नहीं थी लेकिन फिर आवेश में आकर वो चीज़ें करते हैं और बाद में फील करते हैं और फिर बाद में कभी बातें थोड़ी सी अच्छी हो जाती है अगर उसके बाद कुछ चीज़ें सुधर जाती हैं तो उसका जो है संतोष भी होता है और जो व्यक्ति उसमें बदलाव करता है वो भी फील करता है कि सचमुच अगर ऐसा किया इसलिए मैंने पढ़ा तो ये भी चीज़ें हो जाती हैं और इसको फिर बाद में जब हम लोग को समय के बाद याद करते हैं तो बड़ा अच्छा भी लगता है एक यादें बनी रहती हैं लेकिन बात ये होनी चाहिए कि चीज़ें जब भी हो आ, लोगों की जो आदत है एक बहुत अच्छी बात मुझे याद आ रहा है कि कुछ गलती हो जाता है तो वो ज़िंदगी भर हम लोग याद रखते हैं और कुछ अच्छी चीज़ें हो जाती तो उसको भूल भी जाते हैं तो होना ऐसा चाहिए कि अच्छी चीज़ें अच्छी चीज़ें आपको ज़िंदगी भर याद रहें और जो भी गलती सलती जो भी थोड़ी देर के लिए हुआ है उसको ऑन द स्पॉट भूल भूलना चाहिए, चाहिए। क्योंकि हमारा समाज में जीवन तो ज़िंदगी भर चलेगा और वो चीज़ें जो आती है जाती हैं परिस्थितियाँ आती हैं शब्द आएँगे जाएँगे खेल आएगा जाएगा लेकिन फिर भी हमें अपने जीवन में अच्छी चीज़ों को ज़िंदगी भर याद रखना चाहिए प्यार हम हमेशा रहना चाहिए तो ये बहुत अच्छी बात मुझे लगी है तो आइए आगे बढ़ते हैं और अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का आरिश जी मैं चाहूंगा ब्रेक में हम लोग गाना सुनाते हैं तो कोई एक पुराना जो एक थोड़ा सा उसका जरूर सुनाइए आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे दिल की है धड़कन ठहर जा मिल गई मंजिल मुझे आपकी नजरों ने नमस्कार मैं नारायण सिंह कुशवाहा विधायक सत्रा ग्वालियर दक्षिण और पूर्व राज्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 प्वाइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो खुश रहो और आनंद लेते रहो नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना आपकी नज़रों ने समझा मुझे ये बहुत ही प्यारा सा गीत हरी जी का पसंदीदा गीत हमने सुना तो चलिए आगे बढ़ते हैं कहीं ना कहीं गीत हमें मोटिवेट करते हैं हमें कहीं ना कहीं भाव विभो अनुभूति कराती हैं और ये चीज़ें जो है हमारे जीवन में आ, बहुत ही अच्छा सुकून देता है हम इन चीज़ों को सुनते हैं आनंदित हो जाते हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं जीवन के पड़ाव में ऐसी तरह के कई पल हमारे पास आते हैं जाते हैं लेकिन कुछ अच्छी चीज़ों को जब हम लोग याद रखते हैं तो एक सुकून रहता है और जीवन में हम लोग अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित होते रहते हैं तो हरीफ जी हमारे साथ हैं सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में और बहुत ही अच्छा लग रहा है उन्होंने अपने बचपन की बातें और अपने फैमिली में जो बातें हुई हैं उनका ज़िक्र किया और आइए आगे बढ़ते हैं अब बात आती है कि जब हम लोग अपना करियर के बारे में सोचते हैं तो करियर बनाने में भी काफ़ी दिक्कतें आती हैं आजकल तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है हमारे युवा साथियों को करियर के बारे में सोच सोच करके किस फील्ड में जाएँ कैसे जाएँ और कई बार एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा रहता है तो ठीक है हो जाता है लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारा एजुकेशन बैकग्राउंड इतना ठीक नहीं रहता है तो उसमें बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं मुश्किल आ जाती हैं और फिर अगर उस समय हम लोग कुछ आ, हमको गाइडलाइन मिलता है किसी अच्छे अनुभवी व्यक्ति का तो जीवन हमारा बन सकता है तो मैं चाहूँगा कि हरीश जी आपने अपना करियर कैसे बनाया है? और आपको करियर में हेल्प किसने किया बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने रमेश जी मैं एक्चुअली जैसा मैंने बताया पढ़ने लिखने में कुदरत की कृपा से ठीक ही था तो मैट्रिक जब मैंने की तो मैं मेरिट में मैं रहा करता था और हायर सेकेंड्री जब प्रथम वर्ष था उस समय मैं दिल की बात बताऊं मुझे बताने में कोई आज संकोच नहीं है फिजिक्स में मुझे डर लगता था और फिजिक्स इतना भयानक मुझे महसूस होता था कि अब ये क्या हुआ <laughs> तो बात उन दिनों की है जब मैं पार्ट वन में था हायर सेकेंड्री के और हम तीन दोस्त जब फ्री हो जाते हैं एग्जामिनेशन से कुछ दिन पहले परीक्षा की तैयारी के लिए हमें घर भेज दिया जाता है अभी अब घर पे तैयारी कीजिए वापसी में हम घर की तरफ लौट रहे थे मेरे एक मित्र ने कहा तो ऐसे जिक्र चल रहा था कि अब फिजिक्स का जैसे मैंने जिक्र किया कि अब क्या होगा फिजिक्स तो मुझे बहुत गरावनी लगती है और कुछ पल्ले नहीं पड़ता तो मेरे एक मित्र ने एक विंग किया ड्रॉप कर दो इस ड्रॉप कर दो तो मुझे वो बात आज भी मुझे याद है तब वो एक ऐसे जैसे किसी ने नस्तर चला दिया हो किसी ने तीर चला दिया हो तो मेरे यहाँ गड़ गया और तभी मेरे अंदर पता नहीं जाने कहाँ से एक संकल्प आया कि आज फिजिक्स रहेगी या तुम रहोगे और मैं जैसे ही घर पहुँचा हम तीन दोस्त थे उनमें से वो भी था जो विंग करने वाला था आज मेरा वो परम मित्र है और वह बैंक कर्मचारी है तो हम तीनों दोस्त जा के वहाँ हमने पढ़ाई के लिए एक दरी लगाई कमरा दस बाय दस का था और अपना आसन लगाया जैसे मैं वहाँ पढ़ने के लिए फिजिक्स को मैंने प्रारंभ किया अब रात बीत गई और आधी रात हुई उन्होंने कहा भाई ये बत्ती बत्ती जल रही है हमें परेशानी होती है आप इसे बंद कर दें और मैंने कहा भाई आप सो जाइए मुखर कर लीजिए या मैं इधर कर लेता हूँ जैसे कैसे मैंने पढ़ पढ़ाई जारी रखी फिजिक्स चलती रही और मैं इस प्रकार से सुबह भी बैठा रहा सुबह वो उठे कहने लगे भाई आप क्या बात कितने में सोए थे मैंने बताया मैं तो सोए नहीं मैं तो फिजिक्स पढ़ रहा हूँ तो अगर मर जाएगा अरे फिजिक्स पढ़ते पढ़ते आंखें फूट जाएंगी और ये इतना नहीं करते लेकिन वो फिर अपना नित्य क्रम कर चले गए मैं भी नित्य क्रम को लेकर के लिए करके उसके बाद फिर आकर मैं अपने आसन पे बैठा फिर फिजिक्स मैंने उठाई इस प्रकार से जो जरूरी कार्य है नेचर काल है वो मैंने अटेंड की अदरवाइज फिफ्टी आवर्स कंटिन्यू मैंने फिजिक्स पढ़ी अच्छा। और लगा मुझे कि जैसे चौवन घंटे ये तो पता नहीं था सा भी अब चौवन घंटे बीत चुके हैं लेकिन जब उस समय मैंने देखा कि ओहो इस फिजिक्स के सभी थ्योरम सभी इक्वेशन क्या नहीं जो मुझको नहीं आती जैसे एक ज्ञान प्राप्त हो जाता है बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ और मुझे भी ऐसे फिजिक्स के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ और मुझे अब एक इतना कॉन्फिडेंस इतना आत्मविश्वास मेरे अंदर आ गया था कि अब मैं फिजिक्स से घबराना तो क्या मुझे उसके ऊपर कमांड हो चुकी थी और मैंने देखा कैलकुलेशन किया मैंने उस समय स्टडी शुरू की और इस समय तक फिफ्टी आवर्स हो गए तो मेरा ये रिकॉर्ड है अपनी लाइफ का फिफ्टी आवर्स कंटिन्यू पढ़ने का तो इसी संदर्भ में एक मैं और सुनाना चाहूँगा कि आगे जो परीक्षा के दिन आए बात आई गई हो गई और फ्रिक्स का टाइम पेपर था जब चल रहा था और ये फ्रिक्स का पेपर मेरा हायर मैथ के बाद हुआ था और जब पेपर मैं कर रहा था अभी 20-25 मिनट रहते थे इन द मीन टाइम इन जो थे एग्जामिनर वो आए मेरे पास और मेरा पेपर उन्होंने छीन लिया कहने लगे आप खड़े हो जाइए आप नकल मरवा रहे हैं मैं तो जानता ही नहीं था मुझे पास समय नहीं था क्योंकि मुझको अब सब कुछ आता था ना जाने पीछे वाला त्रिलोक नाम था उसका त्रिलोक ग्रोवर वो एनएफएल पानीपत में से रिटायर्ड हुए अकाउंट ऑफिसर के पद से तो वो नकल मार देख रहे होंगे कहीं तो उन्होंने उसको भी उठा लिया और उसको पेपर उसका छीन लिया मैं उनको अपने स्पष्टीकरण देता रहा सर मैंने तो कुछ भी नहीं किया मैं तो मालूम भी नहीं मुझे कोई कौन पीछे कौन आगे मुझे होश भी नहीं है सर मेरा पूरा ध्यान पेपर में है लेकिन फिर भी मेरे कहने के बाद मन्नत करने के बाद समाजित करने के बाद गिड़ गिड़ाने के बाद मेरा पेपर उन्होंने नहीं दिया और छीन लिया छीनने के बाद मुझे अफ़सोस हुआ लेकिन मन में एक संतोष था कि जो मैंने किया वो, अच्छा वो किया। बहुत अच्छा किया और पास तो मैं हूँगा ही हूँगा तो जैसे ये बात खत्म पेपर भी ख़त्म रिज़ल्ट आया तो दो एक महीने के बाद डेढ़ महीने बाद रिजल्ट आया और हमें जो पढ़ाते थे उनका नाम था यूपी प्रसाद उद्दल प्रसाद शर्मा वो यूपीसी पी बिलोंग करते थे नाम भी उनका यूपी उद्दल प्रसाद शर्मा था और हम उन ज़माने में आज सर्टिफिकेट बोलते हैं मार्कशीट बोलते हैं अंक तालिका बोलते हैं उस जमाने में हम सनद कहा करते थे तो संद लेने के लिए जैसे हम स्कूल में गए मैंने अभी उस व्यक्ति से जो डीलिंग क्लर्क था सनद लेकर के यानी सर्टिफिकेट दे करके अंक तालिका दे करके अभी जी भर के मैंने उसे देखा नहीं था कि किस में मेरे अंक कितने हैं कितने में मेरे पीठ पर यूपी प्रसाद जो हमारे टीचर थे उद्दल प्रसाद शर्मा वो आए और वो बे करके बुलाया करते थे बे कितने नंबर लाया तो उन्होंने मुझसे यही कहा बिल्कुल बे कितने नंबर लाया तो मैंने कहा सर मैंने अभी देखा नहीं आप ही देखिए कितने कितने नंबर आए हैं तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी थपकी देते हुए बहुत अच्छे तरह से थपकी दी पेट थपतवाई बेटा तुमने तो फिक्स में सबसे अधिक नंबर लिए हाँ। तो उस समय मेरे आंखों में से अश्रू आए कि हे परमात्मा कि तूने मेरे संकल्प को इतना तीव्र किया कि मैं ये ना सोचता कि फिक्स नहीं या मैं नहीं तो शायद इस ऊंचाई पर ना पहुंचता तो हाइएस्ट मार्क्स मुझे फिक्स में मिले उस समय एहसास हुआ कि मात्र संकल्प करने से अगर शुद्ध संकल्प हम करें उसके लिए प्रयास करें तो क्या नहीं प्राप्त कर सकते तो मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए और आज भी यही जब मैं सोचता हूँ कि कार्य करना है तो सबसे बड़ी बात वो उस हो जाता है और उसके बाद फिर वो उसमें सफलता जी हरीश जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें बहुत अच्छा लग रहा होगा क्योंकि कहीं ना कहीं एक चीज़ होती है स्कूल में हम लोग पढ़ते हैं तो बहुत सारे सब्जेक्ट होने के बाद किसी न किसी सब्जेक्ट में हमको दिक्कतें आती हैं लेकिन जैसे हरीश जी ने अपना एक्सपीरियंस सुनाया अनुभव सुनाया उसमें उन्होंने जैसे दूर संकल्प किया कि फिजिक्स को हम लोग ठीक कर देंगे हम ठीक कर दूँगा तो उन्होंने फिर उसके लिए काफ़ी प्रयास किया चौपन घंटे निरंतर पढ़ते रहे तो तब उन्हें उसका जो ज्ञान है वो प्राप्त हो गया और उसके बाद उन्होंने पेपर में हाईएस्ट मार्क प्राप्त किया वैसे ही होता है कि हम लोग कभी कभी हमारे इंग्लिश या हिंदी या हमारे लैंग्वेज में प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए भी हम लोग अगर संकल्पबद्ध हो जाते हैं और सीख लेते हैं तो कोई काम कठिन नहीं है वैसे मनुष्य के लिए कहा जाता है एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इवन पॉजिबल शब्द खुद कहता है कि आई एम पॉजिबल तो ये सारी चीज़ें जो है मनुष्य का चेतना जागृत करने के लिए हैं अगर आप जाग जाते हैं तो आपके लिए हर कार्य संभव है आप अगर सोए रहते हैं तो आपके लिए मुरछित हैं तो फिर आपके लिए हर छोटा कार्य भी बहुत मुश्किल है तो इसलिए ये जरूरी है कि आपको जागने का है तो रेडियो मधुबन भी आपको जगाने का ही प्रयास करता है आपको कहीं ना कहीं एक इंटीमेशन देता है कि यह हो सकता है देखिए हरीश जी ने किया है तो आप भी कर सकते हैं तो एक मनुष्य अगर कोई कार्य करता है तो उसकी लगन अगर हम समझ लेते हैं उसकी जो चाहना है वो अगर समझ लेते हैं तो उस तरह की चाहना और लगन आप में पैदा हो जाता है तो आप भी वो कार्य बहुत अच्छी तरह से वैसे ही कर सकते हैं जैसे हरीश जी ने किया तो चलिए आगे बढ़ते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुना है रेडोमध वन नाइनटी पॉइंट फोर पर सलामी जिंदगी सुनते रहो मुस्कराते रहो जमी थी ना आसमा था ना चांद तारों का ही निशा था मगर ये सच है कि उन दिनों भी तेरा मेरा प्यार यू ही जमा था नहीं ये जमी थी न आसमा था न चांद तारों का ही निशा था मगर ये सच है कि समीति नास और खुदा भी कुछ हम पे मेहर बा था नई जमीन थी नास माथा न चांद का ही निशान था मगर ये सच है तीन दिनों भी तेरा मेरा प्यार ही था नई जमीन थी नासमा था जमी थी ना मा था ना चांद तारों का ही निशान था मगर ये सच है कि उन दिनों भी तेरा मेरा प्यार यू ही जवान था ना ये जमीन थी ना नास था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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में और करनाल से हमारे साथ हरीश गाबा जुड़े हुए हैं जो एजुकेशन फील्ड में अपनी सेवा देकर रिटायर हो चुके हैं और अभी भी उनका जो है लगन है पढ़ाई में लिखाई में और कुछ कुछ लिखते रहते हैं शुरुआत में उन्होंने बताया कि वो कुछ ऐसे तीन ऐसी चीज़ें लिखे हैं जिसका उन्होंने संकलन करके उसका किताब भी करने की उनकी कल्पना है तो आइए आगे बढ़ते हैं जीवन में हम लोग जैसे कि पढ़ाई करते हैं या कुछ काम करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति को हम आदर्श मानते हैं तो आपके जीवन में हरि जी कौन ऐसे आदर्श व्यक्ति है जिनको जिनको आप आदर्श मानते हैं और क्यों मानते हैं अगर देखिए है तो आदर्श तो एक निश्चित व्यक्ति ना होकर के कई व्यक्तियों से बहुत कुछ सीखा जिनमें मुझे कुछ जो अच्छी बातें लगी मैंने उनसे अपनाने की कोशिश की मेरे एक बॉस हुआ करते थे मिस्टर जी मक्कड़ वो मुझे पहले दिन जब मैंने ज्वाइन किया जॉब में उन्होंने एक ही बात मुझे कही थी बेटा काम लगन से कीजिए और ईमानदारी से और साथ ही पूरी निष्ठा से करना तो मैंने उनको पकड़ लिया उन बातों को मैंने पकड़ लिया और मैं उस धारा पे चल निकला उस पर चलते चलते मुझे जीवन में कई कठिनाइयाँ भी आई कई लोगों ने मुझे गिराने की कोशिश भी की लेकिन फिर भी मैं अपने दी हुई शिक्षा पर की चलता रहा और साथ में विवेकानंद को बहुत श्रद्धा और सम्मान देता हूं कि उन्होंने स्वर्णिम भारत का निर्माण किया है और उठो जागो और बढ़ते रहो और जब तक मंजिल न मिले चलते रहो उन्होंने कहा तो मैं उनसे बहुत प्रेरित हूँ और इसलिए ऐसी भावनाओं को लेकर के भी मैं चलता हूं आगे जी। मुझे अच्छा लगता है चाहे इसमें कठिनाइयाँ भी आए और मुश्किलें भी आए और समाज वाले कभी कभी पागल तक कह देते हैं मूर्ख तक कह देते हैं लेकिन वो एक जब सीमा आती है वही व्यक्ति फिर फिर प्रशंसा भी करते हैं सम्मान भी देते हैं हाँ चीज़ें क्या होता है कभी कभी हम लोग जो है हमारी जो कार्य करने की क्षमता जो है बहुत लगनशील हो जाती है तो हम लोग सामान्य नहीं रहते हैं एक बात देखा गया कि किसी भी वैज्ञानिक की कहानी आप देखिए इवन सभी लोग जो है जब भी रिसर्च कर रहे हैं या कुछ शोध कार्य करते हैं उनके जीवन में इस तरह के पड़ाव आते हैं क्योंकि वो सामान्य जीवन से हटके फिर सिर्फ उस कार्य के प्रति एक रूप हो जाते हैं तो इसीलिए सामान्य व्यक्ति उस चीज़ को नहीं समझ पाता है क्योंकि वो उस स्वभाव से संस्कारों से बिल्कुल अलग हो जाता है तो व्यक्ति को लगता है कि ये कुछ अनइजीनेस फील कर रहे हैं उनके साथ में बातचीत क्योंकि वो कॉमन नहीं है अभी क्योंकि वो किसी काम में तल्लीन है तो इसीलिए व्यक्ति उसके साथ रैपो नहीं कर पाता बातचीत नहीं कर पाता इसी लिए लोग कह देते हैं कि ये पागल है लेकिन एक्चुअली मैं वैसा नहीं है और जब वो चीज़ें बन जाती है तो जो इसने पागल कहा वो व्यक्ति उसका नतमस्तक करके उसकी पूजा करने लगता है क्यों क्योंकि वो समय सीमा एंड जो स्वभाव हमारे थे जो हमारे विचारधारा थे वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं तो ऐसी कई चीज़ें हमारे जीवन में आती हैं और इन चीज़ों को हम लोग अच्छी तरह से इतिहास में पढ़ते भी और अनुभव करते भी हैं और चलिए आगे बढ़ते हैं और मुझे लगता है कि हमारा जो जीवन है बहुत ही अलग फील कराता है कभी सुख कभी दुख आता है तो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा जो दुखमय या संकटमय स्थिति जिसको कह सकते हैं वो कब थी और किस लिए थी जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि ऐसा कोई बड़ी विपत्ति मेरे समक्ष नहीं आई लेकिन हाँ कभी कभी <coughs> विभाग कभी कभी ये जो हमारे स्टाफ के सदस्य होते हैं कुछ परेशानियाँ खड़ी कर देते हैं एक बहुत ठीक रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति के लिए वो उनकी नज़र में हो सकता है वो गलत हो परंतु मुझे तो वो अच्छा लगता था इसलिए ऐसी कोई बड़ी परेशानी नहीं आई बस उनको छोड़ करके हम तनावमुक्त मोस्टली रहे और प्रसन्न रहना खुश रहना और मुस्कुराते रहना इस ज़िंदगी का धेय रखा और शायद इसीलिए आज मैं तिरसठ वर्ष का हूँ परमात्मा की दृष्टि से और मुझे ऐसा एहसास होता है लोग बताते हैं कि आप तो पचास के लगते हैं तो ये भी एक असीम कृपा है क्योंकि शायद विपत्तियों से प्रभु ने निघेरा नहीं है प्रसन्न रहना खुश रहना मस्त रहना गाते रहना और कठिनाइयाँ नहीं प्रभु ने दी आगे भी उम्मीद करूँगा कि प्रभु मुझे अपने उसमें रखेंगे बरदस्त उनका हाथ मेरे पर रहेगा हरी जी बहुत अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ आपके जैसा जीवन सभी करें जहाँ मुश्किलें ना हो <laughs> लेकिन ऐसा भी होता है कि कुछ चीज़ें जो है जब मुश्किलें आती है तो व्यक्ति सीखता है समझता है और वो आगे बढ़ता है मुश्किलें वैसे देखा जाए तो आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा स्रोत है, है अगर ऐसी चीज़ें नहीं आती है तो फिर आपका जीवन में ऐसा कोई खास परिवर्तन भी नहीं, नहीं आता, आता है।, है जिसके बारे में हम इतिहास में लोगों को सुनते हैं पढ़ते हैं <laughs> तो आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि आपके जैसे कि कुछ लिखते हैं तो कुछ लिखत जो आपने लिखी है उसके बारे में बताइए असल में लिखने का शौक़ तो बचपन से था मुझे जब मैं आठवीं में था तो भजन लिखने की प्रेरणा मिली और पूरी की पूरी एक बुक लिख डाली उसके बाद फिर मैं जब हाई सेकेंडरी में हुआ तो उपन्यास लिखा दूसरा उपन्यास लिखा दो तो उपन्यास लिख डाले <laughs> फिर जब मैं बीकॉम में आया तो उस समय थोड़ा प्रोग्राम हमारा पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में एक कार्यक्रम रखा गया था और बाई द वे उस दिन सत्रह मार्च उन्नीस अस्सी का दिन था मेरी यादाश्त कमज़ोर नहीं है अभी तक तो सत्रह <laughs> सत्रह को सत्रह मार्च उन्नीस सौ को मेरे एक मित्र जिसका नाम श्याम सुंदर सेतिया था और उन्होंने मेरा नाम प्रपोज़ कर दिया कि ये भी कुछ बोलेंगे स्टेज पर उससे पहले मैं स्टेज पर कभी भी नहीं बोला था और अब दिमाग में जब उन्होंने मुझे बताया अभी मैंने तुम्हारा नाम दे दिया एक मित्र होने के नाते इतनी घनिष्ठता थी कि बिना पूछे ही मेरा नाम प्रपोज़ कर दिया तो मैंने कहा भी ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको मेरे को तो कुछ तैयार नहीं बोलना भी नहीं आता कभी लिखा नहीं है लिखा तो है लेकिन कभी स्टेज पे तो नहीं बोला का नहीं नहीं नहीं आप बोल देंगे मुझे मालूम है तो <laughs> बिलीव करिए मैं रात को आया घर में मैं चंडीगढ़ में था मेरी सिस्टर वहाँ पी थी प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट हरियाणा में जनक अरोड़ा नाम है उनका और मैं सेक्टर तेईस में उनके पास रहता था वो पी प्रोग्राम चल रहा था हमारा बीकॉम फाइनल के दिन थे और अगले दिन हमारा टूर जाना था शिमला में 18 मार्च उन्नीस सौ को तो रात को मैंने वो तनाव था कि क्या लिखा जाए क्या बोला जाए तो मैंने एक गज़ल लिखी तो उस गज़ल को मैंने लिखा रात को और अगले दिन मैंने वो प्रेजेंटेशन की और कुदरत की बात हो सबसे पहला नंबर मेरे को ही उन्होंने बुला लिया स्टेज पर मैं काँप रही थी टाँगें और सोच रहा था भाई अब क्या होगा और एन तिवारी हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं कोर्स मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी से अंदर क्लासेस मेरी चंडीगढ़ में थी क्योंकि मेरी जॉब चंडीगढ़ में थी मैं पुलिस डिपार्टमेंट में काम करता था आईजी के पास सी पी में तो जैसे मैंने वो गाना जो लिखा था और मुझको याद भी नहीं था कागज़ पर पढ़ ही मैंने वो गज़ल सुना दी कि अब तो बस बकवास का मौसम है मेरे देश में बस ये मुझे याद आ रही हैं लाइने अब तो बस बकवास का मौसम है मेरे देश में ये उनाव था कविता का और मैं अपना सुना करके और जाने कैसे सुना गया और कब बैठ गया सीट पर नहीं मालूम हुआ लेकिन जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ और अनाउंस किया नाम तो मेरा <laughs> सेकंड प्राइज़ में नाम आया उन्होंने मुझे स्टेज पर बुलाया <laughs> तो मुझे है विश्वास नहीं हुआ कि तो उस तरह उस समय एक कुछ जली ज्योति अंदर की <laughs> कुछ कर सकते हैं आप तो को जब कोई प्रेरणा मिलती है कोई सम्मान मिलता है कोई प्रशंसा के दो शब्द मिल जाते हैं तारीफ़ की जाती है तो व्यक्ति सोचता है कि शायद इस लायक कुछ हूँ थोड़ा आगे बढ़ा जाए तब मैंने और लिखना शुरू किया और फिर उसके बाद तो फिर गवर्नमेंट कॉलेज में मैंने ज्वाइन किया उन्नीस में जूनियर लाइब्रेरियन के पद पर अब तो रिटायर्ड मैं हूँ सीनियर लाइब्रेरियन के रूप में इंग्लिश मेरा प्रिय सब्जेक्ट है और मैंने फिर हर पत्रिका में हर वर्ष एक मैगज़ीन में आर्टिकल देना शुरू किया और दो तीन वर्ष तो मैंने खुद दिया और उसके बाद तीसरे वर्ष मेरे जो एडिटर होते थे तो मुझको खुद आते, आते थे, थे भी <laughs> आपने दिया नहीं अब आप दीजिए दीजिए मेरे पीछे लगे रहते थे मेरे पास समय नहीं होता था वर्कलोड के कारण लेकिन फिर मैं उनके लिए समय कुछ निकालता कुछ था और बड़े मन से और बुरी योग निष्ठा से बैठ करके उसको लिखता और वो वो पहले पहले पन्ने पर एडिटोरियल के बाद वो मेरे लेख को प्रकाशित करता। और आज तक वो पत्रिकाएँ उन्नीस सौ से लेकर के और 2010 तक इन 25 वर्षों में वो पत्रिकाओं में कम से कम 22 तेईस वर्षों की पत्रिकाएं मेरे पास सभी संभाल कर रखी हुई हैं और उन हर एक में एडिटर के बाद या बीच में प्रमुख स्थान पर मेरे आर्टिकलों को उन्होंने स्थान दिया और फिर रुचि बढ़ती गई गी, फिर गीतों की तरफ मेरा झुकाव हुआ कविताओं की तरफ झुकाव हुआ नज्म और गज़लों की तरफ झुकाव हुआ अभी दो में एक फंक्शन हुआ हमारे घरौंडा में डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी हैं उनका जन्मदिन था 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी होता है उन्होंने मुझे सुबह सुबह फ़ोन किया भाई आप निमंत्रित हैं आप आइए तो हमें अच्छा लगेगा तो कुछ समय पहले भारत विकास परिषद में हम साथ साथ काम कर चुके हैं वो प्रेजिडेंट थे मैं वाइस प्रेसिडेंट के रूप में उनके साथ काम करता रहा तो उन्होंने मुझे बुलाया वहाँ उन्होंने कविता का काव्य पाठ का आयोजन किया हुआ था और मुझे ये तो नहीं बताया कि काव्य पाठ रखा हुआ है लेकिन जब मैं पहुंचा तो कहने का भी आपको कविता सुनानी है तो मुझे लगा कि भाई अब कुछ ना कुछ तैयार किया जाए तो लगभग 160 कवि आए हुए थे बॉम्बे से फरीदाबाद से पंचकुला से चंडीगढ़ से माहौली से और आसपास के क्षेत्रों से कुरुक्षेत्र और पानीपत वगैरह से तो मुझे वहाँ एक तत्काल एक गज़ल वहाँ बैठ के मैंने लिखी दस मिनट में और उसके बाद उसका गायन किया और मुझे वहाँ भी उन्होंने काव्य श्रोमणी के नाम से एक भूषण के नाम से एक पुरस्कार दिया मुझे अच्छा लगा और इसी प्रकार एक रचना हमारे कॉलेज में एक प्रोग्राम हुआ था डॉक्टर अंबेडकर पर और मेरे वाइस प्रेसिडेंट वाइस प्रिंसिपल मिस्टर जोगिंदर मदान जो कि अखिल भारतीय मुल्तानी सभा के प्रेजिडेंट भी हैं और साथ ही भारत विकास परिषद के वो नेशनल लेवल पर कॉर्डिनेटर भी हैं तो उन्होंने प्रोग्राम चल रहा था मेरे साथ वाले कमरे में तो मैं अपने कार्य पर रत था और उन्होंने मुझे कहा कि आपने अभी 10 मिनट के बाद आपको एक एड्रेस करना है अम्बेडकर पर कुछ कहना है तो है। मैं एकदम सन में रह गया मैं उनको कहा सर जी मुझे बताया करो घंटा दो घंटा तीन घंटा पहले से थोड़ी प्रिप्रेशन की ज़रूरत होती है और अभी दस मिनट में क्या होगा तो कहने नहीं नहीं नहीं आप हमें मालूम है आप, आप कर लेंगे आप कर ये है वो <laughs> तो मैंने उनको मजाक में कहा मदान जी ये पकोड़े तलने का काम थोड़ा ही है कि दस मिनट में तल दिए और वो अपा प्रस्तुत कर दिए प्लेट में डाल के तो कहने नहीं, नहीं नहीं आप कर लेंगे तो खैर उन, उनका अपना विश्वास था तो उनका विश्वास मुझमें विश्वास भर गया और मैं कोने में जाकर बैठा और अपने असिस्टेंट कहा अभी किसी को स्टूडेंट को इधर एंटरफेयर करना ना देना मैं थोड़ा ध्यान में हूँ और मैं वो दस पंद्रह मिनट में अमेट कर पर वो एक कविता बन गई और उसके बाद वो बुलाया गया मुझको 10-15 मिनट के बाद और मैंने पढ़ा वहाँ डीसी साहब हमारे पाए हुए थे आ, चीफ गेस्ट के रूम में काद्यन काद्यन कुछ नाम था तो वो जब उनको कहा गया उन्होंने बताया भी हमारे ये सीनियर लाइब्रेरियन है और ये इनकी अभी अभी इनको 10 मिनट पहले ही हमने कहा और इन्होंने ये तैयार की कि कविता तो बहुत प्रसन्न हुए तो कहना कि आप मुझे अपने जो रचनाएँ हैं ना इनका वो संकलन दीजिए हम इसको संकलन करके पुस्तक में प्रकाशित करेंगे तो मुझे अच्छा लगा कि तो ये रुचि तब बढ़ती बढ़ती जाती बढ़ती चली गई हरि जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी अच्छा लग रहा होगा कि किस तरह से हम लोग छोटा सा प्रयास करते हैं अच्छी चीज़ें लोगों को देते हैं तो फिर उसके बदले में हमको वो चीज़ें जो है रिटर्न में ज़्यादा गुणे ज़्यादा मल्टीपल होके हमारे पास आती हैं तो यही है कि देने का संकल्प आप करते हैं तो देते हैं तो फिर आपको रिटर्न में उतना ज़्यादा रिटर्न में मिलता भी है इसलिए प्रकृति या कुदरत का एक सुंदर नियम है कि हमेशा कुदरत आपको देते रहता है कभी मांग नहीं करता आपसे कुछ वैसे ही हम अगर जीवन में अपने जीवन को अगर अच्छा सुंदर बनाना है सुखदाई बनाना है तो जब देने का काम आप शुरू कर देंगे तो आपको रिटर्न में मिलना शुरू हो जाएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं करते हैं तो ये कुदरती नियम है ये बहुत ही बढ़िया लॉ है ईश्वर ने आपको सब कुछ दे दिया है बस हमें देने की एक जो है वो कला आनी चाहिए जब देते जाएंगे तो अपने आप ही रिटर्न में आपको मल्टीपल होके मिलेगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं चाहूँगा कि हमारे सभी श्रोता जो सुन रहे हैं आपका जो पिताजी है जो नहीं है अब उनके लिए अगर आप कोई गाना डेडिकेट करना चाहते तो कौन सा गाना डेडिकेट करना चाहेंगे ये मेरा बहुत ही मनपसंद गीत है और मैं अपने पिता को ये डेडिकेट करता हूँ और तुम ही मेरे मंदिर तुम ही मेरी पूजा तुम ही देवता हो तुम ही देवता हो कोई मेरी आंखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो कि तुम मेरे क्या हो ही देवता हो तुम्हें देवता हो तुम्हें मेरे मंदिर तुम्ही मेरी पूजा तुम्हें देवता हो तुम्ही देवता हो कोई मेरी आखों से देखे तो सम कि तुम मेरे क्या हो कि तुम मेरे क्या हो तुम्ही मेरे मंदिर तुम्हें मेरी पूजा तुम्हें देवता हो तुम्ही देव चलिए हरीश जी बहुत ही अच्छा गीत आपने अपने, अपने पिताश्री को डेडिकेट किया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी ये गीत बहुत पसंद आ रहा होगा आप सुनाए हैं रेडियो वन नाइनटी पॉइंट पर सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम को और हरीश गाबा जी हमारे साथ हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस अपने कार्यक्षेत्र के बारे में हमें सुनाया है और चलिए वक्त हो गया अब इजाज़त का जाते जाते मैं कहूँगा कि हम लोग एक स्टोरी लास्ट में सुनना पसंद करते हैं छोटी सी स्टोरी हो जो आपको बहुत प्रेरणा देता हो असल में ज़िंदगी में ज़िंदगी खुद ही एक स्टोरी है और बहुत उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आते हैं एक कथा मुझे एक कहानी सी एक छोटी सी याद आ रही है कि स्वप्न और यथार्थ दो भाई थे मानस पुत्र ब्रह्मा के कहिए तो उन्होंने दोनों में आपस में एक दिन बहस छिड़ी यथार्थ कहने लगा मैं बड़ा हूं और स्वपन कहने लगा मैं बड़ा हूं आप दोनों में झगड़ा बढ़ता गया तो इतने में बात ब्रह्मा जी के पास पहुंची उन्होंने कहा भाई बच्चों तुम क्यों लड़ रहे हो तो आपस में बताने लगे कि ब... पिताजी ये कहते हैं मैं बड़ा हूं और ये मैं बड़ा हूं तो आओ हमारा निर्णय कीजिए पिताजी कहते निर्णय बहुत ही आसान है आप अगर वो कर देंगे तो जो ये कर दे कार्य ये टास्क है एक छोटा सा तो वो बड़ा होगा तो बताया देखिए आप पृथ्वी पर रहते हुए अपने पाँवों को पृथ्वी पर रखते हुए आसमान छूकर जो दिखाएगा वो बड़ा है आप स्वप्न ने जोर लगाया स्वप्न ने जोर लगाया और वो उड़ान भर करके ऊपर उसने आकाश को छू लिया पर उसके पाँव जमीन से कट गए और आसमान छूने में वो समर्थ हो गया परंतु पाँव जमीन पर नहीं लगे और वो नीचे से एक जोर लगाने लगा कि मेरे पाँव टिके रहें ज़मीन पर पहुँच जाएँ ताकि मैं इस टास्क को पूरा कर सकूँ परंतु असंभव जैसा कि नाम से स्वप्न नाम स्वपन है <laughs> तो स्वपनों में उड़ान भरनी लेकिन जमीन से, जमी कट, से, गया। से कट गया तो आखिर में वो हार गया अब यथार्थ की बारी थी यथार्थ ने भी फिर प्रयास किया और यथार्थ ने कोशिश की और उसने ज़मीन को कस के पकड़ा और पांव ज़मीन पर टिकाए रखे आसमान को छूने का प्रयास किया बार बार प्रयास किया पर आसमान को छू नहीं सका कि जैसा कि नाम यथार्थ यथार्थ हमेशा ज़मीन से टिका होता है ज़मीन पर उसके पांव टिके होते हैं वो कभी भी अपनी भूमि को नहीं छोड़ता और अंत में वो भी हार कर थक गया और जब दोनों हार गए तो निराश होकर के ब्रह्मा जी के पास पहुँचे ब्रह्मा जी तो देख रहे थे तो उन्होंने कहा अभी बच्चो और प्रयास कर लीजिए एक एक बार तो कहने पिताजी आप क्या प्रयास करना आप तो बहुत ही भाई हम शर्मिंदा हैं तो बोले वो भी शर्मिंदा वो भी शर्मिंदा उसमें भी हीन भावना उसमें भी हीन भावना तो उन्होंने कहा ब्रह्मा ने बच्चों आपको किसी प्रकार की हीन भावना लाने की जरूरत नहीं है और ना ही आप में से कोई छोटा है ना कोई और ना कोई बड़ा है आप दोनों अपनी जगह ठीक हो आपके बिना ये अधूरा इसके बिना ये अधूरा स्वप्न यथार्थ के बिना अधूरा है और यथार्थ सपन, सपन के बिना हो है लेकिन इसी प्रकार उन्होंने फिर बताया बच्चों जो व्यक्ति अपनी ज़मीन से जुड़ा रहता है और ज़मीन से जुड़े जुड़े सपने भी देखता है उड़ान भी भरता है और उसके लिए प्रयास करता है तो वो कहीं ना कहीं समर्थ हो जाता है और अगर आप एक छोड़ देंगे केवल सपन सजाएंगे और तो उसके भी लिए कार्य और प्रारब्ध और कोशिश प्रयास नहीं करेंगे तो आपके सपने किसी काम के नहीं हैं और अगर आप केवल ज़मीन से ही और केवल यथार्थ और यथार्थ के लिए कटु यथार्थ पर ही जिंदा रहेंगे तो फिर आप सपने नहीं सजा सकेंगे इसलिए दोनों का महत्व है अपनी ज़िंदगी में दोनों अपने अपने स्थान पर अपना महत्व रखते महतो हैं इसलिए दोनों को आप बनाइए सपने भी सजाइए यथार्थ से टिके रहिए और एक के बिना दूसरा अधूरा है मैं समझता हूँ ये मैंने अच्छे बहुत ही प्रेरणादायी कहानी आपने बताया है आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को जो इस वक्त रेडियो कार्यक्रम को सुन रहे हैं रेडियो मधुबन को सुन रहे हैं उन्हें बहुत अच्छा लग रहा होगा और कहीं ना कहीं ये कहानी हमें मर्म देती है कि हर व्यक्ति के अपनी इंपॉर्टेंस है हर व्यक्ति अपनी जगह पर सही है लेकिन बेशरत यही है कि हम बड़ा हूँ या मैं अच्छा हूँ ये दिखाने की कोशिश करने में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है और फिर जो अच्छे काम हैं वो लेट हो जाते हैं और काम बिगड़ता है और मुश्किलें ज़्यादा क्रिएट होते हैं अगर हम लोग एक दूसरे को सहयोग दें प्रेम से आगे चले हर व्यक्ति को सम्मान देते हुए एक व्यक्ति की विशेषताओं को जानते हुए आगे बढ़ते हैं तो काम आसान होते हैं बड़े काम भी संभव और सफल होते हैं तो चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया हरीश गाभा जी हमारे साथ सला, सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में आप आए अपने अनुभव हमारे साथ सजा किया थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया थैंक बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे ए, मंच पर बुलाया मैं आपकी बातों से और आपके विचारों से अभिभूत हूँ और एक बार फिर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और श्रोताओं का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इतना पेशेंस रखा और अभी हज़ारों काम होते हैं ज़िंदगी में और उसके बाद भी वो नहीं कर पाते बस एक बात मैं जाते जाते कहना चाहूँगा कि बड़ी शिज्जत बड़ी शिद्दत से निभाएं अपने हर किरदार को बड़ी शिद्दत से निभाएँ अपने हर किरदार को कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियाँ बहती रहें पर्दा गिरने के बाद भी तालियाँ बहती रहें धन्यवाद बहुत सुंदर बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आ रहा है और आ, हरी जी को सुनने के बाद दो लाइनें मुझे याद आ गई शिकवाएं शिकवाएं पाई पाई जोड़ के रखा था मैंने शिकवाएं पाई पाई जोड़ के रखा अच्छे. था मैंने लेकिन उसने गले लगाकर सारा हिसाब बिगाड़ दिया <laughs> <आगस> <laughs> मैं दोस्तों, इसी के साथ मैं चाहता हूँ की अच्छी बातें आप जहन में रखें उनके साथ जिए खुश रहें मस्त रहें इन्हें शुभकामनाओं के साथ मुझे और हरीश जी को दीजिए इजाजत सलाम नमस्ते खम्मा गणिसा सुनते रहो मुस्कर रहो